ॐ पूर्णमितदम पूर्ण पूर्ण मुदश्यसे शास्त्र के प्रकरण ग्रंथ है विद्यारणु विद्यारानुषण के द्वारा विरचित पंचदशी इसमें पंचदश प्रकरण है पंचदशा ना, ना, ना, प्रकरण नाम समा ऐसे करके पंचदश प्रकरण ही होनी चाहिए क्योंकि किंतु प्रकरण शब्द का लोप हो गया बिना प्रत्यम उत्तर पदे हो कभी पूर्व पद कभी उत्तर पद का लोप हो जाता है रघुनाथ को रघु शब्द से कहते ऐसे आया भारती का तो प्रकरण का लोप होकर के पंचोदश बनेगा फिर गीप करके पंचोदशी बन सकता है अब पंचोदशी की संख्या है ग्रंथ का और कोई कई को से कहते पंचोदशी का अर्थ तो पंद्रह से एक एक के, के प्रकरण भी वेदांत का प्रतिपादक है पर्याप्त है ग्रंथ है इसलिए प्रत्येक प्रकरण पंद्रवा अन्य के विषय और चौदह ये पंचदश प्रथम भी पंचदश पंचदश है तृतीय चतुर्थ ये पंद्रवा बाकी चौदह एक प्रकरण भी पर्याप्त है ऐसे भी अर्थ करते हैं तो पांच और दस ऐसे पंद्रह ऐसा भी कोई अर्थ कहते कि वस्तुत ये संज्ञा है और समास करेंगे तो पंचदशा नाम प्रकरण ना नाम समाहर इसे करके प्रकरण का लोप करके गीप करके पंचोदशी इसे बना सकते हैं पंद्रह प्रकरण का समाह पंचदशी समय विद्यानंद मुनि के द्वारा रचित है इसमें गुरु प्रसाद प्राप्त ये ग्रंथ में स्वामी विद्यानंद जी ने छह प्रकरण लिखने के बाद उनके गुरु जी को दिखाया गुरु जी ने देखकर करके उसके आगे ग्रंथ लिखने लगे विद्यालय मनुष्य का नौ प्रकरण उन्होंने लिखा मिलकर पंचदश प्रकरण हुआ तो शिष्य के ग्रंथों को देख के गुरु प्रसन्न होकर के आगे लिखने लगे इसलिए इस ग्रंथ ठीक सम्यक सम्यवण मनन करे तो वेदांत तत्व का सम्यक बोध होता है गुरु कृपा प्राप्त तो होती है ये ग्रंथ पर्याप्त है वेदांत बोध के लिए सारे शंका समाधान इस ग्रंथ से हो जाते हैं ये ग्रंथ केवल रामकृष्ण के द्वारा टीका लिखी गई वो भी उनको पहले श्टुति, उनकी स्तुति पर पहले करते हैं उनका मंगलाचरण है प्रथम प्रकरण का नाम है प्रथम तत्व विवेक प्रकरण तत्व विवेक किया गया इस प्रकरण अपन तत्व का विवेचन। नक्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीर श्री भारती विद्यारण्य मु विवेकस्य पददीपिका प्रत्यक्ष क्रिय भारतीद्य मुनी नक्वा प्रत्यकतत्वेक पददीपिका तीर्थ पददीपिका क्रियमजी नमस्कार करके भारतीय और विद्यारण्य दोनों नमुनीश्वर है विद्या स्वामी के गुरु जी है भारती तीर्थ और विद्याारायण स्वामी दोनों को नमस्कार करके प्रत्येक तत्व विवेक पददी का प्रत्येक तत्व का विवेचन आत्मा को प्रत्येक आत्मा कहते प्रतिकूल अंचते प्रत्येक अंचति प्रातिक विलक्षण तेनाली प्रकाशते इसे प्रत्येक का है प्रत्येक आत्मा प्रत्येक तत्वों का विवेचन अनात्म से विवेचन देहादी से विवेचन करके दिखाते है प्रत्येक तत्व विवेक इसी प्रकरण का पददीपिका क्रिय पदस्थ दीपिका दीपि दीपिका है प्रकाशिका प्रत्येक पद के, के अर्थ को प्रकाश करने वाली व्याख्या है व्याख्या का नाम है पद दीपिका श्लोकों के प्रत्येक पद की दीपिका प्रकाशिका है एक हम करते हैं प्रारिपस्थित ग्रंथसिघ्न पिरीसमनाभ्या शिष्टाचार पातमीष्ट देवता गुरुनमस्कार लक्षण मंगलाचरण सेना शिष्यशिक्षा श्लोक उप निबध्नाषय प्रयोजने की लिष्टक प्रारिप सित कहते प्रारंभ इंथ आरंभ करने के लिए इष्ट है ग्रंथ ऐसी ग्रंथ की अभिघ्न परिसमाप्ति प्रचय गमनाभ्या निर्विघ्न अभिघ्न विघ्न रहित विघ्न निवृत्ति होकर के परिसम्ति परित समाप्ति ग्रंथ की समाप्ति हो अप्रचय गमन भी हो चतुर्थ अंत परिस प्रचय गमनायच परिस के लिए अप्रचय विस्तार को प्राप्त करने के लिए ग्रंथ लिखे तो समाप्ति होनी चाहिए और समाप्त होने पर भी विस्तार नहीं कोई नहीं पूछे ये तो ग्रंथ व्यर्थ है परिसमाप्ति प्रचय गमनाभ्याम परिसमाप्ति के लिए और प्रचय विस्तार प्राप्ति के लिए मंगलाचरण अनुष्ठान किया था स्वयं अनुष्ठितम ये मंगलाचरण कोई भी शुभ कार्य करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है इसमें प्रमाण क्या है शिष्टाचार परिप्राप्तम शिष्टाचार परिप्राप्तम मंगलाचरण ऐसे किया जाता है शिष्ट पुरुष लोग करते हैं पहले किए जाते हैं शिष्टों का आचार शिष्टाचार से प्राप्त है शिष्टाचार परिप्राप्तम शिष्टाचार ने परिप्राप्तम शिष्टाचार ही प्रमाण है शिष्ट पुरुष जैसे करते हैं उसके अनुसार मंगलाचरण किया जाता है यद्यपि मंगलाचरण के लिए स्मृति भी प्रमाण है किन्तु मूल प्रमाण है श्रुति कुछ लोग स्मृति दे करके शिष्टाचार को देख करके श्रुति उसके मूल होनी चाहिए करके श्रुति कल्पना भी करते हैं समाप्ति काम ग्रंथ समाप्ति काम मंगल महाचरित ऐसी कल्पना करते किंतु ऐसे क्रम वाले श्रुति उपलब्ध नहीं होने से श्रुति प्रमाण ऐसे नहीं कह सकते हैं अभी तो स्मृति प्रमाण है महाभाष्य कारण भाष्य में पहले लिखा है ग्रंथ ग्रंथाद ग्रंथा ग्रंथा ग्रंथा करना चाहिए वो मंगलाचरण आदि में अंत में, में मंगल करेंगे तो वो कहा वीर पुरुष कहा आयुष्मत पुरुष कहा मंगलम ग्रंथाधु ग्रंथ मध्य ग्रंथांत मंगलम प्रशस्ते प्रशस्त होता है और वीर वीरो पुरुषकारी आयुष मत पुरुषकारिणी यथाशी हो उसके पढ़ने वाले आयु वाले होंगे अच्छे योग्य होंगे इस प्रकार मंगलाचरण के ग्रंथ के आधी में ग्रंथ के मध्य में ग्रंथ के मध्य में अंत में, में करने से ग्रंथ प्रशस्त होता है ग्रंथ समाप्ति होती है निर्विघ्न इस प्रकार पतंजलि महर्षि ने महावास में कहा है वो भी प्रमाण है उसको देते हैं और यहाँ टीकाकरण करते शिष्टाचार से प्राप्त मंगलाचरण तीन प्रकार होता है नमस्कार नमस्कारात्मक आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशा इष्ट देवता का नमस्कार करना एक मंगलाचरण में कोई आशीर्वाद मांगते हैं हम हमको हमारी रक्षा करें पार्थ होना और कोई वस्तु निर्देश केवल वस्तु का निर्देश नाम ले लिया परमात्मा का ब्रह्म का श्रोता हंति चने गुणे महर्षि विहर दिवम तुष्ट मान उप्य गगुण विभुर विजय भी देता राम सिद्धांत तृतीय खंड में आता है परमात्मा ऐसे ही इतने कह दिन से भी मंगल हो जाता है तो तीन प्रकार में से यहाँ नमस्कारात्मक मंगल है नमस्कार इष्ट देवता गुरु नमस्कार लक्षणम इष्ट देवता और गुरु दोनों का नमस्कार लक्षण मंगलाचरणम सेन अनुष्ठित मंगलाचरण का अर्थन ही केवल श्लोक बोलना मंगलाचरण तो है मंगल का आचरण ध्यान परमात्मा का इष्ट देवता का गुरु का ध्यान चिंतन वो जो अनुष्ठान किया है उसको श्लोक में रख दिया स्वयं अनुष्ठित मंगलाचरणम इसको श्लोक में रख दिया श्लोक में क्यों रखा शिष्य शिक्षार्थम यदि अपने जितने ध्यान करें, श्लोक में नहीं रखते ग्रंथ में नहीं होता तो हमको मालूम नहीं होता कि उन्होंने मंगलाचरण किया था या नहीं संशय होता इसलिए शिष्य शिक्षार्थम शिष्याणाम शिक्षा यही शिष्यों को शिक्षा मिले शिष्या एवं कुर्यू शिष्य भी करे जब कोई शुभ कार्य करते हैं ग्रंथारंभादि करते हैं तो भी मंगलाचरण करे शिष्य को शिक्षा देने के लिए श्लोके उपनिबद्ध न आती उपनिव, श्लोक के द्वारा उसको ग्रंथ घटक कर देते ग्रंथ के अंतर्गत तो श्लोक के द्वारा रखते हैं तो इस श्लोक रखने से निश्चित हो जाता हमको कि ग्रंथ ग्रंथकर्ता विद्यारण स्वामी जी ने ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण किया था तो शिष्य शिक्षा के श्लोक में रखा है ये रामकृष्ण जी कहते हैं ग्रंथकार विद्यारण स्वामी श्लोक में मंगलाचरण करते हुए करके और विद्यारण स्वामी मंगलाचरण करते हुए शब्द से तो मंगलाचरण है अर्थात विषय प्रयोजन ग्रंथ का विषय और प्रयोजन ये भी सूचय थी, थी। अनुबंध चतुष्टय होते ग्रंथ में चार अनुबंध है अनु पश्चात बदनाति अनुकात पश्चात पश्चात का स्वान के पस् अन्बंध के ज्ञान होने पर बद्रांति कांथाध्ययन प्रवृति प्रयोजय ग्रंथ के अध्ययन प्रवृति कराने वाले अनुबंध कहते अन्बंध के ज्ञान होने पर ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्ति होती ग्रंथ के आदि अधि में अषय संबंध बिना प्रयोजन बिनाबंध ग्रंथा मंगल न अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन ये चार ही अनुबंध होते हैं ग्रंथ का अधिकारी कौन है ग्रंथ में प्रतिपाद्य विषय क्या है ग्रंथ के प्रयोजन के साथ पूर्व के साथ क्या संबंध है अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन ग्रंथ का प्रयोजन अध्ययन करने से क्या लाभ होगा ये चार ही अनुबंध होते हैं अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन चारों का ज्ञान होने पर कोई दिखता है इसमें क्या ग्रंथ का प्रयोजन कुछ विषय क्या है अधिकारी कौन है तो देखते हम भी इस प्रयोजन को प्राप्त करना चाहते हैं अधिकारी है तो हम भी श्रवण करें अध्ययन करें अनुबंध चतुष्ट कहते हैं अनुबंध अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन चारों में से ग्रंथ के आदि में अनुबंध कहना चाहिए तभी श्रोता उसको जान करके ग्रंथ अध्ययन में प्रवृत्त होंगे इसलिए मंगलाचरण शब्द से करते हुए विद्यारंद स्वामी जी ने अर्थ से विषय प्रयोजने प्रयोजन ग्रंथ में क्या विषय है उसके श्रवण का क्या प्रयोजन है ये सूचन करते हैं अर्थ से ऐसा करके आगे श्लोक है नमः श्री शंकरानंद गुरु पादाम जन्मने सबलासमहामोह्रा ग्रासकर्मणे श्रीशंकरनंद गुरुपादाबुजन्मने सबलासमहामोह ग्राहग्रासक कर्मण नम तीन पदे। श्री शंकरानंद गुरु पादाबु जन्म ने गुरु पादाबु जन्म उसका विशेषण है सबिला समोह ग्राह ग्रासिक कर्मण नमक योग में चतुर्थी व्यति होती है जैसे शिवाय नमः, नारायणाय नमः, ऐसे गुरु पादम्बु जन्म ने नम श्री शंकरानंद गुरु उनके पाद अम्बु जन्म है अम्बु है जल जल से उत्पन्न होना कमल पाद कमल के लिए नमस्कार है शंकरानंद गुरुपाद पाद कमल के लिए नमस्कार है गुरुपाद कमल कैसा है सविलास महामोह कर्मण सविलास विलासे कार्य कार्य के साथ महामोह मोह, मोह अज्ञान महामोह मूला ज्ञान एक मूला ज्ञान जगत भ्रम का कारण है तुला ज्ञान सर्प भ्रम का कारण है महाम है मूला ज्ञान रूप ग्राह है ग्राह मगर जिस प्रकार जिसको पकड़ता है उसे रक्षा नहीं होती हस्ती कोई पकड़ लेता ग्राह हस्ती कोई पकड़ ले तभी ग्राह खींच करके निकल देता है ऐसे ग्राह रूप महामोह अज्ञान मूला ग्राह जैसे मूला ज्ञान रूप ग्राह सब को पकड़ कर रखा है उसे ग्राह को ग्रास करना ही एक कर्म गुरुपाद कमल का ऐसे ग्राह को ग्रास करना मतलब नष्ट कर देना ज्ञान उपदेश करके और मूला ज्ञान रूप ग्राह सदृश से मूला ज्ञान को नाश करना ही एक कर्म जिनका ऐसे गुरुपाद कमल के लिए नमस्कार अर्थात गुरुपाद कमल का यही कर्म है और कोई दूसरा कर्म नहीं मूला ज्ञान रूप ग्राह है ग्राह सदृश से मूला ज्ञान को नष्ट करना ज्ञान उपदेश के द्वारा यही एक कर्म है ऐसा एक कर्म ने गुरुपाद कमल के नमस्कार नम श्री शंकरानंद में उसमें व्याख्या करते टीका में श्रम सुखम करोती थी शंकर शंकर सदकार थे श्रम करोतिति शंकर करोती थि कर शंकर शंकर शंका थे सुखम सुख करने वाले शंकर है उसका अर्थ सकल जगत आनंद कर परमात्मा सकल जगत को आनंद देने वाले परमात्मा परमात्मा ही सबका आनंद देते इसमें श्रुति प्रमाणे ये अजुर्वेद के अंतर्गत चैतरे उपनिषद है उसके वाक्य दिया है ए सही एवं आनंद यात्री ऐ सही आनंद याति ये परमात्मा ही सबको आनंद देता है ये श्रुति वाक्य परमात्मा सकल जगत को आनंद देने वाले इसलिए वही शंकरे सुख देने वाले आनंदो निजय प्रेमास्पद तेना पर रूप प्रत्येक आत्मा आनंद निजय प्रेमस्पदत्व आनंद ही प्रत्येक आत्मा है निजर दिशा प्रेमास्पद होते ना प्रेम का आस्पद प्रेम के स्थल प्रेम के स्थल है वस्तु का प्रेम करते हैं जिस वस्तु से हमको सुख मिलता है वस्तु में प्रेम है क्योंकि वस्तु से हमको आनंद मिलता है और सब वस्तु में प्रेम है वस्तु में जो प्रेम है वो आत्मा के लिए आनंद के लिए सबसे अधिक जो आनंद है उसमें निधतिशय प्रेम है अन्य प्रेम वस्तु में सातिशय है सबसे जो परमानंद रूप है उसमें प्रेम सौ से अधिक है निर अतिशय प्रेम जिससे बढ़कर के अधिक प्रेम कहे नहीं हो उसको निरतिशय कहेंगे किसमें प्रेम है उसके अपने किस्म अधिक प्रेम है उसके अपने किस्म अधिक प्रेम है किंतु ये प्रेम है परमात्मा में अथवा अपने स्वरूप आत्मा में प्रेम सबका स्वाभाविक है और से प्रेम निरत्य से प्रेम होने से वो आनंद ही आनंद भी सब चाहते हैं विषय की इच्छा करते सुख प्राप्ति के लिए विषय की इच्छा किसके लिए सुख प्राप्ति के लिए और सुख की इच्छा किसके लिए अन्य की, की, की इच्छा के अधीन सुख की इच्छा नहीं है इतने इच्छा अनधीन इच्छा विषय है तो सुख का लक्षण किया सुख की इच्छा होने सुख साधन की इच्छा होती भोजन पान आदि की इच्छा है सुख साधन की इच्छा सुख की इच्छा के अधीन किन्तु सुख इच्छा अन्य इच्छा के अधीन नहीं स्वत ही होती है इतने इच्छा अन्य इच्छा विषय हेतु ये का लक्षण है सुख की इच्छा अन्य इच्छा के अधीन नहीं स्वाभाविक है ये आनंद है निरत्यश प्रेमस्पद्वे न निरत प्रेमे का विषय होने से परमानंद रूप प्रत्येगात्मा वही प्रत्येक परमानंद रूप है शंकर वही आनंद है जो शंकर परमात्मा है वही आनंद है वही प्रत्येगात्मा है क्योंकि प्रत्येक आत्मा ही निजतिशय प्रेम का विषय होता है शंकर आनंद से शंकरानंद जो शंकर है वो आनंद है प्रत्येक अभिन परमात्मा जो परमात्मा वो प्रत्येकात्मा सभिन्न सय गुरु शंकरानंद ही गुरु है जो प्रत्येक अभिन परमात्मा वही गुरु है परमात्मा ही गुरु रूप से उपदेश करते हैं सैव गुरु ईश्वर गुरु रात्मे हम बोलते हैं ईश्वर गुरु आत्मा ये मूर्ति भेद भेद ऐसे विभाग है तो एक ही आकाशवत्त व्यवमत व्याप्त देह है उनका देह स्वरूप आकाश जैसे व्यापक सब है सबके अंदर बाहर एक ही वही परमात्मा वही गुरु है जो अपना आत्म स्वरूप है गुरु के लिए कहा गया परिपक्व मलायेता अनुत्सादन हेतु शक्ति पाते नोज परे सदीक्षया आचार्य मूर्ति ये परिपक्व परिपक्व मलम राग देश काम क्रोधादी मल जिनका पक्को हो गया नष्ट हो गए सेवा नित्य कर्म आदि साधन भजन आदि के द्वारा जिनका मल परिपक्व हो गया नष्ट हो गया तहन ऐसे अधिकारी शिष्यों को उत्साह हेतु तो शक्ति पाते न उत्साधन उच्छेद करना उठाना उसका है तो शक्तिपात शक्ति के द्वारा उनको अज्ञान समुद्र से भव सागर से उठाते करते हैं शक्ति पात्र योजित थी परित्य शक्ति पात्र के द्वारा परितत्व योजे परमात्मा जो, जो लगाते हैं दीक्षा के द्वारा सदीक्षा आचार्य मूर्ति स्थ आचार्य मूर्ति में स्थित है आचार्य मूर्ति में स्थित परमात्मा ही आचार्य मूर्ति में तिष्ठती थी आचार्य मूर्ति आचार्य मूर्ति स्थ आचार्य रूप में स्थित परमात्मा ये यह आगमन प्रमाण से गुरु ही परमात्मा परमात्मा सय गुरु ही सीमांशो शंकरानंद श्री श्रीशंकरानंद में श्रीया श्री श्रिया कह करके श्री सहित अशोक शंकरानंद ऐसा करके सहित पद का लोप हो जाएगा शाक पार्थिवादिनाम सिद्ध उत्तर पद लोक से उपसंख्यान श्री शंकरानंद बनेगा इसको अर्थ कहते श्रीमान से अशो च, श्रीमान जो ही शंकरानंद है इति गंध इत्यादि इत्यादि गंधा सहित इति गंध सहित गंध सहित से दीप से गंध दीप तो गंधा सहित दीप अथवा गंधव दीप जैसे समास होता है इस प्रकार श्रिया सहित लक्ष्मी के साथ जो शंकरानंद है ये श्री शंकरानंद सहित तो पद का लोक हो जाएगा के प्रिय पार्थिव को साहक पार्थिव कहते इसे श्रीमानसो शंकरानंद अर्थ हो गया श्री सहित तो जो शंकरानंद वो श्री शंकरानंद अन श्री गुरु अनिमाद्यश्वर्य सम्पन्नतम सूचितम जो गुरु है शंकरानंद गुरु है वो श्री के सहित है तो श्री ऐश्वर्य ऐश्वर्य सम्पन्न अनिमाद्यश्वर्य उनमें हे सम्पन्नतम सूचित है यदा अथवा अन्य प्रकार अर्थ करते श्रीया भूत्या सऊ करोती शंकर श्री का अर्थ लक्ष्मी भूत्या ऐश्वर्य के द्वारा सुख देने वाले शंकर रात्रिर्धा परायन सुति ही ये रात है अर्थ करना धन से धातु धन दाता का परायन धन दाता उपलक्षण धन जो देता है यज्ञादि कर्म करता है उसके फल देने वाले पुण्य फल देने वाले परमात्मा है धन धातु कर्म करतु परायण कर्म करने वाले का परम परमाश्रय परमात्मा है अन्य अन गुरोर भक्तष्ट संपादन सामर्थ्य सूचित गुरु भक्त इष्ट सम्पादन सामर्थ्य भक्त इष्ट संपादन करने के लिए गुरु का सामर्थ्य है ये सूचित होता है तुरो हो यह क्या श्री शंकरानंद गुरु गुरो पादाबुजन्म नहीं गुरो पादो एवं अंबुजन्म पाद ही, ही। कमल है अंबुजन्म कमल सदृश अंबुजन्म का सदृश अंबुजन्म कामल नमः नमस्कार का तो प्रभाव नमस्कार प्रभिभाव नमस्कार पर्यावाचिक नमस्कार नम्रता किम विधाय किम विधायक किम विध का चतुर्यांत जो गुरुपाद कमल हो कैसा है किस प्रकार गुरु पाद कमल के।, के लिए नमस्कार उसका विशेषण है सविलास महामहोह्राह ग्रासिक कर्मण गुरुपाद कमल का विशेषण है सविलास विलास न सहित सविलास विलास शब्द का कार्यवर्ग कार्यवर्ग में कार्य समूह जितने कार्य सविलास ते न सवर्त थी सविलास विलास नवर्तति सविलास ते न सहेत तुल्य योगी सूत्र से बहुगुप समास होता है तेना सवर्तते थी सविलास विलासे न सह के साथ ऐसे कौन सविलास महामोह एवं विधयो महामोह कार्य वर्ग के साथ जो महामोह है महामोह मूला ज्ञान वो मूला ज्ञान है, तो है ग्राहो ग्राह ग्राह है मूला को ग्राह का मकरादिवत स्वशम प्राप्त से अतीब दुख हेतु तो, तो जैसे मकर है अपने अध्ययन जो प्राप्त है क्या अत्यंत दुख मार देता है छोड़ता नहीं इसी प्रकार मूला ज्ञान के अध्ययन में जो प्राप्त है अत्यंत दुख जन्म मरण आदि चक्र में अनाधिकार से भटकने के कारण मूला ज्ञान अत्यंत दुख हेतु इसलिए उसको ग्राह शब्द से कहा मूला ज्ञान किंतु किन्तु ऐसे जो मूला ग्राह शब्द से है उसका ग्राश, नाश करना ही एक एवं एकम मुख्यम कर्म व्यापार एक ही मुख्य कर्म उनका अन्य तो गौण है मुख्य कर्म ही की ग्राह रूप ज्ञान को नाश करना तो तो कर्म सिक गुरुपाद लिए नमस्कार शंकरा ही आनंद है जो शंकर है वो आनंद आनंदे पददय सामना जीव एकत्व ब्रह्मणोरेकक्षण एक विषय जो शंकर है वो आनंद है होने होने से एकत्व जीव ब्रह्मणरक्रंथ का विषय ओ शंकर परमात्मा है तो आनंद जीव का वाचक आनंद परमात्मा का वाचक हो शंकर उनका नाम है जीव का इसी प्रकार जीव एकत्व एकण विषय ग्रंथ का विषय जीव ब्रह्म की एकता एकत्वम लक्षणम यस्य विषय है एकत्व जीव ब्रह्म की एकता यही विषय सूचित है जीव से भूम ब्रह्म रूपतया अपरिछिन्न सुखाविर्भाव लक्षण प्रयोजन चूचित और इसका प्रयोजन ही जीव पर ब्रह्म ब्रह्म भूम रूपे युव भूमात्म सुखम जो भूम रूप ब्रह्म है परमानंद हैूम रूप ब्रह्म रूपया भूमात्मक ब्रह्म रूप है ब्रह्म से वो भूमात्मक ब्रह्म अपरिछिन्न सुख है अपरिछिन्न सुख परिचिन्न सुख होता है विषय सुख ये अपरिछिन्न परिच्छेदन है देश काल वस्तु परिच्छेद है तो निरत ये ब्रह्म है उसका ज्ञान हो जाना अर्थात ये परमानंद का आविर्भाव हो जाता है परमानंद की प्राप्ति ने आविर्भाव प्रकट हो जाना है अपने स्वरूप से ढका गया वो आविर्भाव प्रकट हो जाना यही प्रयोजन है ग्रंथ का विषय निशेष अनर्थ निवृत्ति लक्षण प्रयोजन मुखत अभिहितम और अनर्थ की निवृति कार्य के साथ अज्ञान की निवृत्ति कर्म इनका कौन से संपूर्ण अनर्थ की निवृति ये प्रयोजन शब्द से कहा गया दो है प्रयोजन एक तो होता है निरत से आनंद परमानंद की अभिव्यक्ति और अशेष अनर्थ निवृत्ति निजत से आनंद रूप परमानंद की अभिव्यक्ति ब्रह्म जीव की एकता है और ब्रह्म भूम रूप सुख रूप है इसलिए यही सुख की अभिव्यक्ति सुख का आविर्भाव ये तो सूचित तो है शब्द से नहीं कहा गया अशब्द से तो ग्राह ग्रासिक कर्म ने कह करके ग्राह है मूला ज्ञान उसके नाश करना तो निशेष अनर्थ निवृत्ति लक्षण प्रयोजन शब्द से कहा मोक्ष का स्वरूप निर से आनंद अभावती और अशेष अनर्थ निवृत्ति कर्क संग्रह आया न्याय के लोग एक विंशति दुख ध्वंस को मुख्य मानते परमानंद की अभिव्यक्ति परमानंद प्राप्ति नहीं मानते कि वेदांत में दुखों की आवशेष दुख के अत्यंत अनिवृत्ति आगे दुख नहीं मिले और परमानंद की अभिव्यक्ति आविर्भाव अभिव्यक्ति आविर्भाव का अति प्राप्ति नहीं क्योंकि अपना स्वरूप है इसलिए उसकी अभिव्यक्ति आविर्भाव ये मुख्य का स्वरूप है नमः श्री महामोह अभातर प्रयोजन कथन पुरस्थारंभ प्रति जानी तभी अबांतर प्रयोजन कथन पूर्वक मुख्य प्रयोजन हो गया ग्रंथ का मुख्य है अपरिचिन सुख आविर्भाव लक्षण प्रयोजन अनिश्चय सामर्थ्य निवृत्ति ये प्रयोजन है ये तो कहा गया अबांतर मध्यवर्ती अंतर्गत प्रयोजन कथन पूर्वक ग्रंथारंभ की प्रतिज्ञा करते हैं ग्रंथकार स्वामी विद्या तत्दा बुरह सेवा निर्मल चेत सुखबोध तत्वों विधीये सेवा तत्दाम द्वंद्व तस् तस्य हो गुरु के, गुरु के गुरु को नमस्कार किया उनके पादा पादारूप अम्बुरु अम्बु जल जल में प्रादुर्भाव होने वाले कमल है पादारूप अम्बुरु कमल पाद अम्बुरु अम्बुर हो गया कमल युगल है? दो पाद पाद कमल की सेवा, ते निर्मल ते सेवा निर्मल गुरु के पाद कमल युगल की सेवा भक्ति आदि के द्वारा निर्मल हो गया चित्त जिनका उनके लिए सुख त्व से सुख बोधाय आत्मतत्व का सुख से अनायसन बोध ज्ञान होने के लिए अयम विवेको को भी तत्व से विवेक ये तत्व का विवेक ग्रंथ अभी हम रचना करते किसले तत्व से सुख बोधाय आत्मतत्व का सुखन अनायसन बोध ज्ञान होने के लिए किन क्या किनको ज्ञान होगा जो गुरुपाद कमल की सेवा के द्वारा जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया तत्व गुरु हो पादो एवं अम्बुरु पाद ही कमल है अमृर कमल तय द्वंदुगल द्वे से तस्व सेवा परिचर्या से तृतीयांत परिचर्या सेवा के द्वारा और सेवा कैसा है से स्तुति नमस्कार आदि लक्षण या सेवा स्तुति नमस्कार आदि से सेवा ये सब इसके द्वारा निर्मलम चेतो ये निर्मल का अर्थ मल रहता राग आदि काम को दोहकार आदि मल मल रहित तो होने पर निर्मल होता अंतकरण राग आदि रहितम चेतुका कांतकर्ण ये समझीन का सुख बोध आय सुखे न बोध सुख बोध सुख का तो अनायासेना आया से चेष्टा परिश्रम अनायासन शुद्ध अंत करण हो जाए तो ज्ञान के लिए बहुत परिश्रम करना नहीं पड़ता है अंतकर्ण के अशुद्धि के कारण ही बहुत परिश्रम करने पर प्रयत्न करने पर ज्ञान नहीं होता है शुद्ध अंत हो तो उपदेश से ज्ञान हो जाता है अनायास है न तत्त्व ज्ञान, ज्ञान की उत्पादन आया बोध का उत्पादन उत्पत्ति अयम वक्ष्यमाण प्रकार अयम विवेक विधेयत अयम का न कहते आगे सब कहेंगे प्रकार यश्य तत्व का विवेक किस प्रकार करना है आगे बताएंगे तत्व से विवेक तत्व से काारित स्वरूप से तत्व है जो वास्तव उसको तत्व कहते जो आरोपित है तत्व नहीं और तत्व का ही कल्पित का है इसलिए तत्व का विवेक अनारोपित स्वरूप से जो आरोपित नहीं अना सत्य उस तत्व का विवेक है आगे कहेंगे अखंड सच्चिदानंद महावाक्य लक्ष्य थे आ सच्चिदानंद अखंड ब्रह्म महावाक्य के द्वारा लक्षणा से कहा जाता है यही तत्व ही अनारोपित स्वरूप उसका विवेक लक्ष्यमाण से तत्व विवेक कैसे के करना, भिवे करना, भिवे करना, प्रिधा करना प्रिधा है किससे आरोपिता अनारोपित स्वरूप को विवेक करना विवेचन करना पृथक समझना आरोपित से अपना तत्व है अनारोपित अधिष्ठान ब्रह्म आरोपित बाकी से देहादि जितने सबसे अलग पृथक समझना ही तत्व का विवेक है तो आरोपिता आरोपित कौन है पंचकोष लक्षण जगत पंचकोष लक्षण जिसका पांच कोष अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय पंचकोष रूप जगत से विवेचन पृथक करना ये ग्रंथ इसी प्रकार में कहेंगे पांचकोष पंचकोशा तत्व पांचकोष से पृथक समझना पंचकोष रक्षणा जगत विवेचनम विधियते विवेक किया जाता है पृथक हे यही जगत है पांचकोष अलग समझ लिया तो को पृथक समझ लिया ज्ञान होता है विवेचने विधियत काियते का किया जाता है इस अर्थ जीव ब्रह्म और एकत्व लक्षण विषय संभावना है, तो है जीव ब्रह्म की एकता है एकत्व है लक्षण मंत्र स्वरूप जिसका ऐसा जो विषय जीव ब्रह्म की एकता है विषय ये संभव कैसे होगा संशय होता है जीव तो अल्पज्ञ है ब्रह्म सर्वज्ञ है जीव साहंकार है ब्रह्म निरहंकार है जीव अल्पशक्ति माने ब्रह्म सर्वशक्ति माने एक ही कैसे होंगे विषय कैसे संभावना है शास्त्र से श्रवण करने पर भी तत्व से आदि महावाक्य श्रवण करने पर भी ये असंभावना होती शास्त्र में कहा जाने पर संभव कैसे यह संशय होता है और संशय की निवृत्ति हो असंभावना का निवृत्ति होगी संभावना मनाने के द्वारा तो ये कैसे हो सकता है संभावना करने के लिए संभावना कैसे होगा जो ब्रह्म का लक्षण है वो जीव में भी है जीवस्य से सत्य ज्ञान संभव कैसे होगा ब्रह्म है सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म इसे कहा गया सचिद स्वरूप सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म ब्रह्म सत्य है ज्ञान है जो ब्रह्म का लक्षण है वो जीव में यदि घट जाए तो जीव ब्रह्म एक होगी जीव में भी सत्य ज्ञान आदि रूप काम जीव में सत्यत्व ज्ञानत् दिखाना चाहते हैं, वो तो नित्य है सत्य है ज्ञान रूप ऐसा दिखाने के लिए आदो ज्ञानस्य अभेद प्रतिपादन नित्यत्म साधी थी अब यहाँ पहले दिखाएंगे विषय हो गया जीव ब्रह्मी एकता ये एक ग्रंथ का जीव ब्रह्म की एकता कैसे संभव है ये दिखाने के लिए ब्रह्म का जो लक्षण है सत्य है ज्ञान है आनंद रूप अनुपे है वो जीव में भी है पहले जीव आनंद ब्रह्म आनंद रूप है जीव भी आनंद रूप है आनंद रूप जीव दिखाने के लिए पहले एक दिखाना चाहते हैं ज्ञानस्य से अभेद प्रतिपादन नित्यत्म साधय ज्ञान भिन्न भिन्न भान होता है घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान आदि बहुत होते हैं अभी देखाएंगे घट पट आदि ज्ञान सब जितने हैं एक वास्तव ज्ञान है एक गौण ज्ञान अलग एक वास्तव ज्ञान है वही नित्य है ज्ञान से अवैध प्रतिपादन है ना ज्ञान में अवैध प्रतिपादन करके उसके द्वारा ज्ञान से नित्यत्व साध ज्ञान में नित्यत्व सिद्ध करना चाहते हैं करेंगे पहले ज्ञान में नित्यत्व सिद्ध करेंगे तो ज्ञान ही जीवस्वरूप है नित्य है ऐसे ब्रह्म का लक्षण उसमें घट जाएगा तो जीव ब्रह्म एक संभव है ये पहले ही ज्ञान में अभेद प्रतिपादन करें ज्ञान भिन्न भिन्न नहीं है घटपट रूप प्रसाद आदि ज्ञान जो होते हैं वो वास्तव में एक ही चिद रूप ज्ञान है सर्वानुगत घटपट आदि विषय भेद से अलग अलग व्यवहार होता है ज्ञान अभेद होने से वही नित्य है भिन्न भिन्न ज्ञान की उत्पत्ति ना अभेद चिद रूप ज्ञान नित्य है ये पहले सिद्ध करने के लिए एकत्व होने से नित्यत्व सिद्ध तो करेंगे ओ